देवी भागवत प्रथम स्कंध भगवती ने कहा तुमने बड़ी अद्भुत तपस्या की है मैं तुम्हारी भक्ति से भली भांति प्रसन्न हूँ तुम अपना अभिलषित वर मांगो तुम्हें जो भी इच्छा हो मैं देने को तैयार हूँ हरी बोला माता जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े वैसा ही वर देने की कृपा के मैं अमर योगी बन जाऊँ देवता और दानव कोई भी मुझे जीत न सके देवी ने कहा देखो जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है भला ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे व्यर्थ की जा सकती है राक्षसराज मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो हैग्रीव बोला अच्छा तो हैग्रीव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो दूसरे मुझे न मार सके बस अब मेरे मन की यही अभिलाषा है इसे पूर्ण करने की कृपा करें देवी ने कहा महाभाग अब तुम घर जाओ और आनंदपूर्वक राज्य करो यह बिल्कुल निश्चित है हरिग्री के सिवा दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर ध्यान हो गई और वह दैत्य भी असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया वही पापी इन दोनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके अतएव इस घोड़े का सुंदर तिर उतारकर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाएगा यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा तदनंतर वे ही भगवान हैग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे सूर्य कहते हैं देवताओं से योग कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई फिर तो देवता आनंद से विवल हो उठे उन्होंने दिव्य शिल्पी ब्रह्मा जी से कहा देवता बोले भगवान श्री विष्णु के मस्तकहीन शरीर पर शिर जोड़नाथ रूप महत्कार्य संपन्न करने की कृपा करें, तभी भगवान है बनकर इस दानवराज का संहार करेंगे सूर्य जी कहते हैं देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सूर्यगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी फिर तो भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हैग्री अवतार हो हो गया वह दानव बड़ा ही अभिमानी था देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्धभूमि में डटे रहे तब कहीं उसकी मृत्यु हुई मर्दलोक में रहने वाले जो पुरुष यह पुण्यमयी कथा सुनते हैं वे संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं यह बिल्कुल निश्चित बात है भगवती महामाया का चरित्र परम पवित्र एवं पापों का संहार करने वाला है उसे जो पढ़ते और सुनते हैं उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती है